जी हाँ उनसे हम लोग बातें करेंगे यू ए यस जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर साइंस का तो वहाँ पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं बड़ा अच्छा लगेगा हमें क्योंकि आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में शाश्वत योगी के बारे में जो खेती का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ब्रह्मा कुमारी इसमें इनिशियेटिव लेकर बहुत सारे किसानों को जोड़ रहा है तो आज कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा दिन है इसमें मैंने देखा कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से बहुत सारे किसान आयु हैं जो खुद शाश्वत योगी का प्रैक्टिस कर रहे हैं अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार प्रमोट कर रही है और ब्रह्म कुमारी जो है ऑर्गेनिक के साथ साथ शाश्वत योगी का खेती के बारे में प्रमोशन लोगों के बीच में उनको बता रही है अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो बहुत ही सिंपल डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें तो मिल जाएगा लेकिन व्यक्ति जो किसान है, उसके जीवन में कोई चेंज नहीं आ रहा है वो निर्वेसनी नहीं बन रहा है वो वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है वो कहीं कही ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है लेकिन शाश्वत योगिक खेती में एक बहुत ही बड़ा काम ये हो रहा है जो किसान काम कर रहा है वो निर्वेसनीय होकर काम करेगा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम करेगा और परमात्म शक्ति के साथ वो अपने वर्क की वर्शिप जिसको कहा गया है मना कार्य करते हुए खेती में काम करते हुए ईश्वर को याद करते हुए कार्य करना और निस्वार्थ भाव से करना ये है वर्षिप ये है सच्ची पूजा जो परमात्मा को साथ में रख के खेती में काम करता है ये जो टेक्निक है राजयुग का वो ब्रह्माकुमारी बता रहा है तो निश्चित तौर पर ऑर्गेनिक के साथ साथ अगर हम योग को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का जीवन बदलेगा व्यक्ति की सोच बदलेगा व्यक्ति में पॉजिटिवनेस आएगा और वही चीज़ें अगर हम उस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए निर्माण किए गए अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारे अंदर भी वो सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर आएगी तो आइए इस विषय को लेकर हम डॉक्टर संजय जी से बात करेंगे फर्स्ट टाइम शायद संजय जी हमारे प्रमुख हमारी, हमारी के इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं संजय जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप हम हम अच्छे सर जी जी धन्यवाद भाई जी तो डॉक्टर संजय जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने यू के यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर हमें बताइए वो यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है आ, कैसे कितने लोग हैं बच्चे यहाँ वहाँ पर पढ़ते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बैंगलोर जो जी के नाम पे भी जाना जाता है जे बैंगलोर में है इसमें आ, सभी विज्ञानिक काम कर रहे हैं और बच्चे भी ये बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी एस और एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐसे पढ़ रहे हैं तो इधर बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं अभी देखिए ये जो नैसर्गिक कृषि या प्राकृतिक कृषि जो आपने बोला इसके इस पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है ये तीन साल से प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि हम लगभग आठ हज़ार किसानों के जो खेती में हमने डेमॉन्स्ट्रेशन लिया था वो डेमॉन्स्ट्रेशन के जो फल स्वरूप अभी क्या क्या पता चला है कि ये जो खेती करते वक्त हम सॉइल हेल्थ कार्ड देते किसानों जे, जे, को सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत बहुत मान्य रखता है ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या पता चला है कि जो प्राकृतिक कृषि करते हैं या जो नैसर्गिक कृषि करते उनके सॉइल हेल्थ कार्ड में जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते उसको हम सावयव इंगाल भी बोलते तो ये बहुत अच्छा प्रमाण पे मिला है अभी सावयव इंगाल या ऑर्गेनिक कार्बन को हम एक मानव का एक पल्स बोल सकते हैं क्योंकि ये जो अच्छा 0.5 परसेंट अगर खेती में होता है तो उनका सॉयल भी अच्छा होता है और उनका जो जैविक भौतिक और रासायनिक सब भी गुणधर्म अच्छे होते तो वो जो खेती में जो आ, पानी को पकड़ने का या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं वो भी ज़्यादा हो, होता है और जो सम प्रमाण में सावै कृषि कर रहे हैं उनका जो यील्ड है ना वो स्टेबिलाईज हो जाता है माने यील्ड इंक्रीज होता होते रहते है वो गढ़ता नहीं है कभी गटता नहीं है लेकिन रासायनिक कृषि में क्या होता है पहले चार पाँच वर्षों में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लेकिन बाद में जो ये जो सॉइल का कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सब गढ़ते जाते हैं तो उनका ईल्ड भी डिक्रीज होता जाएगा और वो सॉइल भी ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मांगता रहेगा क्योंकि वो तो ईल्ड देना है इसलिए प्राकृतिक कृषि में क्या होता है जब हम सॉइल का हेल्थ बनाते रहते हैं तो हील भी ज़्यादा होता रहता है सर बिल्कुल डॉक्टर संजय बहुत ही अच्छी बात यस, आपने बताया और हाँ। आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिसनर्स हैं रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं हाँ। उन सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और किस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रही है हाँ। उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया है हाँ। और हम लोग चाहेंगे कि ये जानकारी आप तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य क्या है यही है कि भाई जो किसान हैं जो किसान के बेटे हैं वो आज खेती नहीं करना चाहते हैं ना तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर संजय जी को सुनने के बाद शायद आपको फिर से अपने बेटों को किसानी यानी एग्रीकल्चर में ही एजुकेशन करवाने का आप सोच रहे होंगे ज़रूर सोचिए बिल्कुल और इस समय जो है जितना किसान है वो अगर उनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ख़ास करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाएंगे और खेती की मास्टरी कराएंगे तो निश्चित तौर तो पर आने वाले समय में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा बहुत बड़ा चेंज आएगा एग्रीकल्चर में और सभी किसान और किसान भाई बंधुओं के लिए भी अच्छा रहेगा और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नए विचारों के साथ विशेष रूप से ऑर्गेनिक और शाश्वत यौगिक खेती कैसे कर सकते हैं ये आसान हो जाएगा और इसके माध्यम से हम लोग प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते, ला सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो आज मार्केट में इसकी डिमांड है लेकिन वो चीज़ें हम मार्केट में एज इट इज़ प्यरनेस के साथ प्योरिटी के साथ लाने में थोड़ी असमर्थता हमें हो रही है थोड़ा सा विश्वास हमारा जो है डगमगा जा रहा है तो अगर हम बच्चों को पढ़ाएँगे लिखाएँगे इसके बारे में समझाएँगे जैसे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि ईल्द बढ़ती जाती है अगर ये चीज़ हम लोग समझ गए और प्रैक्टिस में लाएँ तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन तो बेहतर बनेगा ही हम समाज में भी बेहतर जीवन को देख पाएंगे तो आइए डॉक्टर संजय जी आज मैं चाहूँगा कि, किस तरह से कुछ प्रैक्टिकल आपके यूनिवर्सिटी के माध्यम से काम हो रहा, हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कितने फार्मर्स को आपने ट्रेन किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थोड़ा सा बताइए भाई जी हमने जो ये प्रोजेक्ट लिया तो पहले हमने दो हजार एक्टर दो हजार एकटर माने पाँच सौ पा, पांच हजार एकर में ये डेमोन्स्ट्रेशन लिए थे तो पूरा हमारा पास चार हजार से अधिक किसान ये काम कर रहे हैं और वो सब मन लगा के नैसर्गिक प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो लिए थे हमने हमारा यूनिवर्सिटी ने तीन साल का जो इकट्ठा करके हमने जो रिजल्ट बनाया तो इसमें पता चल रहा है कि ये जो ये तो पहले से ही ये केमिकल फ्री फूड तो मिलेगा ही मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कोई केमिकल्स नहीं डाल नहीं रहे हैं है। और उनका जो बेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट जो करते है कीड़े मकोड़ों का जो जी कंट्रोल जी। जी। जो करते है वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं तो नीम का जो प्रोडक्ट है उसे यूज करके कर रहे है और जो क्वालिटी होता है जो क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस वो बहुत अच्छा हो रहा है और उनको मार्केट में देख के पाँच या दस रुपए जो रासायनिक कृषि से आता है उससे भी ज़्यादा मिलने का सूचना मिल रही है हमें क्योंकि अभी तो लोग पैसा तो कमा रहे बिल्कुल, और बिल्कुल। जो सेक्टर भी अवेयर भी है किसानों को भी बहुत मदद मिलेगा तो हमारा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये जो किसान भाई है वो भी मन लगा के काम कर रहे है वो तो एक बात बोलेंगे हमें ईल्ड का भी भी कुछ अच्छा नहीं वो भी या नहीं भी हो नहीं। लेकिन जो सॉइल का क्वालिटीज बढ़ता है ना वो तो बहुत अच्छा बनेगा बिल्कर, और बिल्कर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सॉइल में ज़्यादा उत्पन्न होंगे तो ये लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे बिल्कर, तो बिल्कर। आ, अभी ये, ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है तीन साल से तो इस बार का जो रिजल्ट्स आएगा ये प्राकृतिक कृषि हम प्लांटेशन क्रॉप में पहले लगा सकते हैं बाद में जो हमारा ये जो सीरियल्स और पल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के हम तीन चार साल में शिफ्ट हो सकते हैं यस बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर कार्य है और बड़ा इनिशिएटिव लेकर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं और मैं जब आपको सुन रहा था तो आई थिंक दैट आप जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को हम लोग प्रमोट कर प्रमोट रहे हैं किसान उसमें बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो एक ऐसा सेंटर प्लेस हो मार्केटिंग का एक कंपनी ऐसा हो जो किसानों के प्रोडक्ट को मार्किंग करें और उनका जो प्रोडक्ट का लोगो वग़ैरह है या आईएसओ मार्क वगैरह जिसको कहते हैं वो उनको सर्टिफाई करके वो आई मार्क उनको दे दे और वो आई मार्क वाला जो हाई प्रोडक्ट जब उनका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो वो उसको आप, आप विश्वास के साथ लिया जाएगा तो ऐसा कोई ऐसा बीच में बंदा हो जो किसानों को हेल्प मिल जाएगी मार्केटिंग का क्योंकि किसान खेती करेगा मार्केटिंग तो नहीं करेगा तो मार्केटिंग का नॉलेज जो ऑलरेडी मार्केट में है वो लोग वो, वो, वो कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे एक ऐसा हमारा स्टूडेंट का ग्रुप हो मार्केटिंग के लिए और वो इस आई वगैरह का पूरा जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं है, वो अगर बीच में रखें और किसान उसमें खड़े उतर के उनके जो प्रोडक्ट आ जाएंगे तो उनका पैसा भी मार्किंग जो है मार्केट से ज़्यादा भी रहेगा तो भी लोग उसको ज़रूर खरीदेंगे देखेंगे हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई मॉल में जाता है कोई शोरूम में जाता है और कोई रास्ते पे बैठा हुआ है और तीनों जगह माल है लेकिन कोई लोग शोरूम में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्राइस जो लिखा होता है उतना वो प्राइस, प्राइस वो लोग देते हैं है ना तो निश्चित तौर पे क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर भी नहीं। नहीं। तो ये अगर हम लोग और एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स अगर बच्चों को दे खास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में बच्चों का भी फ्यूचर साथ में जुड़ेगा और किसानों का भी बल्ले बल्ले यानी उनका जीवन बड़ा ही सुंदर होगा तो वो हम चाहेंगे कि ये चीज़ भी अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो शायद बड़ा अच्छा काम हो जाएगा पूरा ही ओवर और, ओवरऑल जो चीज़ें हम लोग जो चाहते हैं वो हो जाएगा वो तो डॉक्टर संजय जी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और बच्चों को लेकर ख़ास किसानों को लेकर काम कर रहे हैं और एक बड़ा जो है आपने बताया पाँच सौ एक्टर जो इतना बड़ा जो सेक्टर में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग हुँ, किसानों से करवा रहे हैं जो बहुत ही एग्जांपल है और एक सैंपल बनेगा पूरी दुनिया के लिए आगे इस, आने वाले समय में तो निश्चित तौर पे आने वाले फ्यूचर्स में क्या क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर क्या क्या प्रोडक्ट आप करने वाले हैं आ, किस तरह से काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा बताए रमेश भाई जी मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जो चैनल चला रहे हैं मधुबन ये तो बहुत किसानों को बहुत मदद वाली चैनल है क्योंकि प्राकृतिक कृषि नैसर्गिक कृषि के बारे में उनको बहुत सारे विचार आपने दे रहे हैं। हमारा जो यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है इसमें पहले हम ये लाना चाहते हैं कि पहले किसानों का मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छा हो हुँ, क्योंकि हुँ, जो किसान तो उ, उगाएगा बहुत अच्छा प्रोड्यूस तो वो लाएगा।, लाएगा लेकिन मार्केटिंग में वो फेल हो, फेल हो रहा है तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स वगैरह लेके मार्केटिंग लिंकिंग करेंगे बिल्कुण और बिल्कुण। वैल्यू एडिशन भी करना चाहते हैं क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ तो ये टमोटो है टमाटर टमाटर में क्या होता है प्राइस तो बहुत फ्लक्चुएट होता है पाँच रुपये भी किलो मिलता है बीस रुपये भी किलो मिलता है तो वो किसान को कभी ज़्यादा फ़ायदा होता है नहीं तो नुकसान होता है तो इसमें हम मार्के वैल्यू लिंकेज करके उसमें बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसान ऐसे जाम बनाते हैं या किस आ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो टोमेटो क्रश बोल के एक प्रोडक्ट है ये सब लाना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अभी आ, जो कैश्यू बोलते हैं में क्या होता है वो बहुत सारे बहुत सारे लोग उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के कुछ पैसा भी कमा सकते हैं तो मैं किसानों को वैल्यू एडिशन के बारे में भी हम काम कर रहे हैं इसके लिए हम एफ़ ई माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तो, हुँ, तो हुँ, उस पर काम करके इकट्ठ किसानों को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के माध्यम से उनका मार्केटिंग भी अच्छा हो जाएगा और ये एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है कंपेयर टू रासायनिक रासायनिक कृषि से इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा ध्यान दे तो हमारा आमदनी भी बढ़ेगा और और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से हमारा जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा हो जाएगा भिल्कुल, तो भिल्कुल। इसलिए किसानों को हम ज़्यादा ज़्यादा प्रोत्साहन दे इस कृषि में रखना चाहते हैं और आपने जो पहले ही बोला था किसान का बेटे जो है या किसान के जो बच्चे वो काम नहीं करना चाहते वो खेती छोड़ना चाहते लेकिन अगर हम इसमें कुछ आम कॉस्ट और रिटर्न्स वर्कआउट करके ज़्यादा रिटर्न्स दिखाए तो र, आ, वो भी इस कृषि में लगा रें रह, लगे रहेंगे और दिनक, दिनकर और दिनकर फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और हम केमिकल फ्री फूड देना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल yes. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारा विजन क्लियर हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी और आपने बहुत अच्छी बात बताया कि ऑर्गेनिकिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान कर रहे हैं उनका कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑलरेडी कम कर रहा है।, है केमिकल का पैसा कम हो रहा है डिजीज का पैसा कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनका मार्केट में वी वील कॉम्पिटिशन में उतर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके जो दाम में मार्केट में प्रोडक्ट है उसी दाम में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी दे सकते हैं वरना एक प्योर कंपटीशन हो जाएगा और हम लोग उसमें किसान हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो विन करेंगे क्योंकि उनका कॉस्ट लो हो रहा है ऑलरेडी और दिस्ट। दिस्ट। फिर प्रोडक्ट भी वो सामने अच्छी दे रहा है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा और जो लोग मेहनत कर रहे हैं किसान उन सभी को बहुत ज़्यादा जो है आने वाले समय में फ्यूचर उनका ब्राइट है बस यही है कि एक मार्केटिंग का जो आपने किसी एनजीओ या ऐसा संस्थान बीच में आ जाए जो स्टूडेंट्स को वहाँ पर वर्कआउट करने के लिए काम दे और सीधा उनके पास मार्केट जो किसान जो है अपना सामान साम। जो माल है वो उनके पास दे दे और वो मार्केटिंग करें किसानों को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी ताकि सारी पूरे भारत भर में जहाँ भी उनकी जरूरत है वो कर सकते हैं और मैं मुझे बड़ा खुशी हो रहा है ये बताने में गुजरात में एक बंदा है खेडूत मित्र करके दे, दे, खेडूत मित्र किसानों का मित्र उसका मतलब होता है ही आ स्टार्टेड मार्केटिंग हाउ ही इज डूइंग मार्केटिंग बना वो क्या कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्योर बनाते हैं उन सभी का लिस्ट उनके पास नहीं। है नहीं। और वो सोसाइटी में क्या करता है अगर आपको एक किलो सब्जी टमाटर चाहिए तो मार्केट से ज़्यादा प्राइस में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक किलो आपको मिल जाएगा तो पाँच छः रुपया इधर उधर होगा लेकिन अगर आप पूरी सोसाइटी में सोसाइटी के सारे लोग अगर टमाटर का ऑर्डर दे, दे, दे देंगे तो, तो मार्केट से कम रेट, कम रेट में, में आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा देखे देखे देखे तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है बल्क क्वांटिटी में मिलेगा और एक साथ आपको मिल जाएगा तो ही इज डूइंग लाइक डेट मार्केटिंग तो ऐसा कुछ हमारे स्टूडेंट अगर ऐसे केड़ुक मित्र बन जाए तो वो ब्रिज का काम कर देंगे और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमें मार्केट कैप्चर करने में जो सोसाइटीज़ हैं उनके सोसाइटी में जाके एक बार आ, आ, सेमिनार जैसा एक आधा घंटे का गेट टुगेदर हमने खुद कर लिया यूनिवर्सिटी और बच्चे मिलके और उनको बताएं कि वी आर गिविंग यू जीनियन प्रोडक्ट ऑफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारे साथ ये किसान है कुछ डेमो उनको दिखा दिया तो निश्चित तौर पर सारे सोसाइटी में टमाटर तो सबको लगने वाले हैं तो उतना जो रोज एक किलो भी अगर उनको लगता है हफ्ते में तो वंस इन अ वीक अगर सौ घर है तो हंड्रेड किलो तो वहीं चला जाएगा है ना तो इस तरह से हम लोग जो है स्टूडेंट को तैयार करके डायरेक्ट टू होम जो है मार्केटिंग का फैसिलिटी दे सकते हैं जिसमें आगे चल के किसान और स्टूडेंट दोनों का ही फायदा, फायदा हो सकता हो है और उसमें मीडिएटर बनेगा अपना यूनिवर्सिटी है तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को हमारे कन्वर्सेशन से कुछ अच्छी बातें मिल गई होंगी और मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी चिंतन करें मनन करें और मार्केटिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को जरूर हेल्प करें ऐसी शुभ आशा के साथ एक बार फिर से डॉक्टर संजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते सा, जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो महो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 आखिर तुम्हारी दिन होगा विशाल वो बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से शक्तियों से जब साथ है